सैतीस में गुरु नानक देव जी कहते हैं करम खंड की बानी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महावल सूर तिनमय राम रहिया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माई ताके रूप न कथने जाए न ओह मर न ठागे जाए जिनके राम बसे मन माई भगवान इसका भावार्थ हमें समझाने की कृपा करें जिस दिन उसकी कृपा मिलनी शुरू होती है, उसी दिन तुम शक्तिशाली हो जाते हो लेकिन ध्यान रखना वो शक्ति तुम्हारी नहीं है अगर तुम्हें ये अकड़ आ गई कि वो शक्ति तुम्हारी है तो मिली हुई कृपा भी खो जाती और अंत तक गिरने का डर है क्योंकि अंत तक सूक्ष्म अहंकार पीछा करता है वो आखिरी चीज है जो मनुष्य का छुटकारा होता है जिससे वो आखिरी है अंत में वो छाया की तरह तुम्हारे पीछे आता है न तो उसकी पग ध्वनि सुनाई पड़ती न कोई आवाज होती है और वो तुम्हारे पीछे होता है इसलिए तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ता वो छाया की भांति तुम्हारे पीछे चल रहा है जैसे शरीर की छाया है ऐसे ही चेतना की छाया अहंकार है इसलिए तुमने सुनी होगी ये बात की जो व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है उसकी छाया नहीं बनती इससे तुम ये मत समझना कि जब वो जमीन पे चलता है और सूरज उगा होता है तो जमीन पर उसकी छाया नहीं बनती वो छाया तो बनती है क्योंकि शरीर की छाया बनेगी लेकिन उसके भीतर की छाया खो जाती वो चलता है उठता है बैठता है करता है बोलता है सब जीवन की क्रिया चलती रहती लेकिन अब कोई छाया नहीं बनती अब चेतना पारदर्शी हो गई अब वो है ही नहीं ध्यान रखना तुम ये मत सोचना कि तुम शक्तिशाली हो जाओगे उसकी अनुकंपा गिरेगी बरसेगी तुम तो हो ही नहीं। वही होगा तुम्हारे द्वारा शक्तिशाली तुम निमित्र हो जाओगे ये निमित्त शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जिससे बांसुरी से स्वर निकलता है किसी गायक का बांसुरी केवल निमित्त स्वर बांसुरी का नहीं स्वर तो गायक का है और बांसुरी की खूबी क्या है कभी तुमने ख्याल किया बांसुरी की खूबी इतनी है कि वो पोली है उसका पोलापन उसकी सुनता ही उसकी खूबी है उसी खूबी के कारण स्वर प्रवाहित होता है जिस दिन भी परमात्मा की अनुकंपा तुम पर बरसती तुम बांसुरी की भांति हो जाते हो कबीर ने कहा है कि मैं तो बांस की पोंगरी हूं सब उसके हैं वही गाता है मैं तो केवल माध्यम हूं वाहन हूं और वाहन की भी खूबी इतनी कि मैं पोली बांस की पोंगरी कृपाखंड की वाणी सकती है वहां शक्ति बोलती वहां परम ऊर्जा बोलती एक बड़ा सघन मैग्नेटिज्म जिस व्यक्ति को उसकी अनुकंपा मिली है उसको उपलब्ध हो जाता तुम उसकी तरफ खिंचे जाते हो तुम अपने को रोको तो भी नहीं रोक पाते हो तुम उससे बचना चाहो तो बचा नहीं पाते हो तुम खिंचे जाते हो कोई अलौकिक आकर्षण तुम्हें उस व्यक्ति की तरफ बांधे रखता है तुम अपनी सारी चेष्टाओं के बावजूद भी पाते हो कि तुम खिंचे जाते हो शक्ति बोलने का शक्ति के वाणी होने का यही अर्थ है इसको छोड़कर उसमें दूसरा कुछ भी नहीं परमात्मा की शक्ति को छोड़कर उसमें दूसरा कुछ भी नहीं है उसमें महाबली सूरवीर है जिन सब में राम ही भरपूर समाया हुआ है जैसे ही इस घड़ी को कोई उपलब्ध होता है वो महावीर हो जाता है वो महायोद्धा हो जाता है अपने सहारे हम दीनहीन थे परमात्मा के सहारे हम महावीर हो जाते लेकिन वो सारी ऊर्जा उसकी है वो सभी कुछ उसका है हम बीच से बिल्कुल हट जाते हैं हम मार्ग दे देते जिन सब में राम ही भरपूर समाया हुआ है तिथे जोध महाबल सूर जिनमें राम रहा भरपूर उसमें उसकी महिमा में सीता ही सीता समाई है तिथे सीतो सीता महिमा माई ताके रूप न कथने जाए इस वचन को गहनता से समझना जरूरी है। क्योंकि वैसा व्यक्ति जिसमें उसकी शक्ति उतरती एक दोहरी ऊर्जा से अप्लावित हो जाता है आविष्ट हो जाता है दौरी ऊर्जा से उसमें सिर्फ राम ही नहीं उतर आता उसमें सीता भी उतर आती ये तो प्रतीक है राम और सीता लेकिन ये प्रतीक बड़े गहन है क्योंकि अगर सिर्फ राम ही उतरे तो व्यक्ति अधूरा होगा आधा होगा तो उसमें पुरुष की शक्ति तो आ जाएगी लेकिन पुरुष की शक्ति अधूरी होकर विध्वंसक है उसमें स्त्री की महिमा न उतरेगी और स्त्री का सौम्य रूप न उतरेगा राम अकेले बिल्कुल अधूरे राम की मूर्ति को अकेली खड़े करके देखना बहुत अधूरे लगेंगे राम को सीता के साथ खड़े करके देखना तभी वो पूरे लगेंगे क्यों क्योंकि स्त्री शक्ति एक दूसरा आयाम है शक्ति का जो संतुलन देता है पुरुष की शक्ति अकेली हो तो हिटलर पैदा होगा जिससे विध्वंस होगा क्योंकि उसे संतुलित करने के लिए विपरीत शक्ति मौजूद नहीं सीता मौजूद नहीं स्त्री सृजनात्मक शक्ति है वो मां है वो जन्मदात्री है वो जीवन के मूल स्रोत से जुड़ी और सोम है उसकी शक्ति करुणा है उसकी शक्ति ममता है उसकी शक्ति सूरज जैसी नहीं है उसकी शक्ति चांद जैसी है शीतल है शक्ति है फिर भी शीतल है और जहां सूरज और चांद दोनों मिल जाते हैं जहां प्रगाढ़ता और सौम्यता दोनों मिलते हैं जहां प्रसन्नता और विनम्रता दोनों मिल जाते हैं। वहां राम और सीता हैं, ये बड़ी हिंदू विचार की गहन खोज है और बहुतों के समझ में नहीं आई ईसाई, मुसलमान जैन बौद्ध सभी इस हिंदू विचार की गहनता को समझने में असमर्थ रहे जैन तो इसलिए राम को भगवान नहीं मान सकता क्योंकि सीता खड़ी ये कैसे भगवान जिनके पास स्त्री खड़ी उसका तर्क है कि भगवान को अनासक्त होना चाहिए वितराग होना चाहिए तो महावीर तो भगवान है क्योंकि वितराग है कोई स्त्री आसपास नहीं दूर दूर तक यह मामला यहां तक खींचा चाह ने कि उन्होंने ये भी इंकार कर दिया कि महावीर की कभी कोई पत्नी थी उन्होंने ये भी इंकार कर दिया कि कभी उनको बच्चे पैदा हुए थे कि उनका लड़का था या लड़की थी सब इंकार कर दिया उन्होंने इतिहास भी बदल डाला महावीर की पत्नी थी उनको एक लड़की भी हुई जैन शास्त्रों में उसका उल्लेख भी है उस लड़की का विवाह भी हुआ महावीर का दामान भी था लेकिन सब पहुंच डाला सब को इंकार कर दिया क्योंकि यह बात ही उनके सोचने के बाहर हो गई कि महावीर और कैसे स्त्री के साथ कैसे उनको बच्चा पैदा हो महावीर और संभोग करते हुए ये सोचना ही कठिन हुआ कहानी को ही बदल डाला महावीर को निपट अकेला खड़ा कर दिया तो महावीर में प्रचंडता तो मालूम होती लेकिन अकेले सौम्यता नहीं हो सकती जीवन का एक छोर कम है इसलिए जैन विचार बहुत दूरगामी ना हो सका और जैन विचार के माध्यम से कोई संस्कृति खड़ी ना हो सकी सिर्फ एक आइडियोलॉजी रही एक कल्चर खड़ा नहीं हुआ अगर जैनों से कहो कि तुम एक गांव बसा के बता दो सिर्फ जैनों का तो वो नहीं बसा सकते क्योंकि कौन चमहार का, का काम करेगा कौन भंगी का, का काम करेगा कौन सड़क साफ करेगा कौन नाई का काम करेगा संस्कृति नहीं है एक गांव नहीं बसा सकते अपना किस तरह की संस्कृति दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। सिर्फ आइडियोलॉजी है एक विचार है पंगु और वो पंगुता का गहन से गहन कारण ये कि है कि स्त्री अस्वीकार है उससे पंगुता पैदा हुई स्त्री को जैन विधान में मोक्ष जाने की सुविधा नहीं उसे पहले पुरुष होना पड़ेगा एक जन्म में तब वो स्वर्ग जा सकती है पहले पुरुष का पर्याय लेना पड़ेगा स्त्री को समानता नहीं है जैन विचार में हो नहीं सकती पुरुष ही पा सकता है और तुम हैरान हो अगर खोजने जाओगे तो कारण क्या है क्योंकि कारण यह है कि पुरुष तो ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो जाता है लेकिन स्त्री का मासिक धर्म तो रोका नहीं जा सकता तो वह ब्रह्मचारिणी भी हो जाए तो भी मासिक धर्म तो नहीं रुक सकता और जब तक संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य उपलब्ध ना हो जाए तब तक कोई कैसे मुक्त हो सकता है जैन समझ ही ना पाए राम को समझना मुश्किल है कृष्ण को तो समझना बिल्कुल असंभव है बौद्ध न समझ पाए फिर इस्लाम और ईसाइत तो बहुत दूर है उनको भी पहचान न हो सकी लेकिन हिंदू विचार की बड़ी गहनता है हिंदू विचार ये कह रहा है के दो रूप हैं एक एक रूप रूप की की तरह तरह प्रकट होता है एक पुरुष एकत्री और पुरुष महत्वपूर्ण जो एक दूसरे का संतुलन करते हैं पुरुष में प्रचंडता है सौम्यता नहीं है इसलिए सभी सौम्य गुण स्त्रण शब्द भी स्त्रण है करुणा ममता दया सब शब्द भी स्त्री होना भी चाहिए इसलिए जब कोई व्यक्ति ठीक परम स्थिति को उपलब्ध होता है तब उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का मिलन हो जाता है वो प्रचंड होता है में भी होता है वहां सूर्य और चांद दोनों मिल जाते हैं वहां उत्ताप भी होता है बड़ी गहन शीतलता भी होती है और जब ये दोनों रूप संगित हो जाते हैं एक हो जाते हैं इंटीग्रेटेड हो जाते हैं तो परम पुरुष का जन्म होता है वो परम जो अवस्था है स्त्री पुरुष के पार है क्योंकि उन दोनों की ऊर्जा का मिलन है वह एक पैदा होता है लेकिन जब दो बड़े गहन मिलन में डूब जाते हैं इसलिए सूत्र नानक का कहता है कि राम ही अकेले काफी नहीं राम भरपूर समाया हुआ है उसने उसकी महिमा में सीता भी समाई हुई है तिन में ही राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माए ताकि रूप न कथने जाए और फिर उसका रूप कहना असंभव है क्योंकि तुम स्त्री के रूप की चर्चा कर सकते हो पुरुष के रूप की चर्चा कर सकते हो लेकिन जहां राम और सीता का मिलन हो गया वहां चर्चा मुश्किल हो जाती क्योंकि विपरीत गुण मिल गए अब तुम ये कहो तो उससे विपरीत भी मौजूद है तुम वह कहो तो उसका भी विपरीत मौजूद है जापान में एक मूर्ति है जिसका आधा चेहरा बुद्ध का है और उस चेहरे के पास जो हाथ है उस हाथ में एक जलता हुआ दिया है उस दी की रोशनी बुद्ध के आधे चेहरे पर पड़ती है बड़ा सौम्य चेहरा है इस तरह दूसरे हाथ में एक तलवार है और उस तलवार की चमक चेहरे पर पड़ती है चेहरा वही है। लेकिन वो ऐसा है जैसा अर्जुन का चेहरा रहा हो योद्धा का और इसको जापान में समुराई पूजते हैं समुराई वहां के योद्धाओं का वर्ग है, वहां के क्षत्रियों का वर्ग है, वो इस मूर्ति को पूजते हैं आधी बुद्ध की आधी अर्जुन की स्त्री पुरुष दोनों मिल रहे हैं नीचे आलोचना की है बुद्ध की कि बुद्ध स्त्रीण है उसकी आलोचना में थोड़ी सचाई क्योंकि बुद्ध में सारी स्त्री का समग्र रूप प्रकट हुआ है लेकिन बुद्ध में वो जो पुरुष की ऊर्जा है उसके लक्षण नहीं मिलते हैं वे बिल्कुल शांत हो गए हैं करुणापूर्ण है चांद हो गए हैं बड़े शीतल लेकिन सूर्य खो गया हिंदू राम और सीता को साथ खड़ा करता है कृष्ण और राधा को साथ खड़ा करता है। न केवल साथ बल्कि जब भी वो नाम लेता है तो पहले सीता को कहता है सीता राम राधा कृष्ण क्योंकि स्त्री जननी है वो प्रथम है पुरुष द्वती प्रचंडता द्वती करुणा प्रथम और जब करुणा में आवेशित प्रचंडता होती तब उसका सौंदर्य अपरंपार है और जब ममता में छिपी हुई ऊर्जा होती तब कैसे उसका वर्णन करें? जैसे ठंडी आग हो कैसे उसका वर्णन करें? विपरीत जहां मिल जाते हो वहां वर्णन असमर्थ हो जाता है इसलिए नानक कहते हैं ताके रूप न कथने जाए उसके रूप का वर्णन नहीं हो सकता है। जिनके मन में राम बसते हैं न वे मरते हैं और न ठगे जाते हैं। वहां अनेक लोगों के भक्त बसते सच्चे नाम को मन में बसाए हुए वे आनंद मनाते न नई मरही न ठगे जाई जिनके राम बसे मनमा तिथे भगत बसई के लोग करी आनंद सचा मन सोई जिनके मन में राम बस गया जिनके मन में परमात्मा आ गया और जिनका हृदय आपूर्व भर गया उससे उसकी कोई मृत्यु नहीं है। इससे थोड़ा समझते तुम्हारी मृत्यु है परमात्मा की कोई मृत्यु नहीं लहरें बनती हैं मिटती हैं सागर सदा है जब तक तुम लहर के साथ अपना तादात्म्य किया हो तब तक मरोगे इसलिए तो हम इतने भयभीत हैं मृत्यु से क्योंकि लहर से अपने को एक माने हुए मृत्यु सुनिश्चित है लहर तो मरेगी तुम्हारा तादाद में मरेगा तुम्हारी आइडेंटिटी मरेगी तुमने गलत संबंध जोड़ रखा है लेकिन अगर तुम राम से जुड़ गए तुम परमात्मा से जुड़ गए फिर कैसी मौत इसलिए ज्ञानी मरने के पहले मर जाता है वो अपना संबंध खुद ही तोड़ लेता है त्म को अलग कर लेता है, वो जान लेता है कि ना मैं शरीर हूं ना मैं मन ये दोनों मरेंगे ना मैं अहंकार हूं वो भी मरेगा वो मरण धर्म है वो तो छोटा सा लहरों में उठा हुआ रूप है और लहर कितनी ही सुंदर मालूम पड़े और कितनी ही ऊंची उठ जाए एक क्षण में आकाश को छूने का दंभ भरे दूसरे ही क्षण विघटन शुरू हो जाता है